व्याप्यता सिद्ध कहा किंचोपाधि स्वरूपांप्यता सिद्ध का, का लक्षण क्या है और इसमें लक्षण के अंतर्धन उपाधि नाम का जो चीज उसका क्या स्वरूप है सोपाधि को हेतु व्यापक सिद्ध साध्य व्यापक साधना व्यापक उपाधि साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व साधु अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापक पर्वतुम्वान् वन्य आरुण योग योगपकता ये आरुस अयोगोलोक आनुसा सापकताव्यापक आरुण सहयोगोपाधि सौपा व्यमत्वाद है उपाधिजो हेतु सौपाधि हेतु उपाधि उपाधि संस्कृष्ट जो हेतु उसको उपाधि का लक्षण क्या है जो साध्य का व्यापक होते हुए साधन का और व्यापक हो जावे उसका नाम उपाधि होगा मैंने एक और उपाधि का लक्षण पड़े हैं वो और यह अलग अलग है क्या है तो पहले उपाधि का लक्षण कहा आता सर्वक संचारी प्राण साहित्य को लभते महा बधा तो उपाय सुध कर गया उपमने समीपम तस्म या स्वधर्मा स उपाधि दिखाया था नूल जा तो रहे है? अभी तो दिन हुआ भी नहीं पंद्रह दिन भी नहीं हुआ भूल गए तो उपाधि अलग है ये उपाधि अलग है वेदांत उपाधि अलग है सब अलग अलग, अलग, अलग ध्यान रखना पड़ता है तो साधन व्यापक व्यापक होते हुए साधन के अपेक्षा अव्यापक जो तत्व हो जाए उस तत्व का नाम यहाँ उपाधि है तबाश तो में उपाधि के लक्षण होता है और इसमें भी साधी का व्यापकत्व तो कैसे हम घटा हुए तो उसका भी लक्षण बना दिया ध्य के समाधिकरण में रहने वाला अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो हो जाए कुछ कहते वो साध्य व्यापक है साधन का व्यापक साध्य का व्यापक क्या है साध्य के समाधिकरण में रहने वाला साध्य जिस अधिकरण में है उसी अधिकरण में रहने वाला ऐसा अत्यंता भाव ले लो जिस अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए कौन जिसे आप उपाध्य मान रहे हैं जिसको पाली बनाना चाह रहे हैं वो उस अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए वाला अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी हो जाना चाहिए तब उसको कहेंगे साधन का अव्यापक हो गया जैसे दृष्टान स्पष्ट करके देखिए पर्वतो धन वनता किसने उल्टा अनुमान कर दिया पर्वतो धूमवान वन मतपात आपत्ति कुछ नहीं वन दिखाई दे रहा है धुआं तो होगा ही वहां पर पर्वत धुआं वाला है ही गलत गांव बोल रहा है लेकिन अनुमान लक्षण दृष्टिया हेतु का लक्षण दृष्टिया जिस हेतु शासित करना चाह रहे धुआं को वो गलत है पर्वतो धूमवान धुमावयत् सद हेतु है पर्वतो धूमवान धुमावयत्पत सधेत होता है और पर्वत और धूमान को धूम को पर्वत सिद्ध करने के लिए वह नीर को अगर करना चाहोगे वो भी आपके पास सिद्ध हो जाएगा बात सही कही जाती है लेकिन गलत जगह पर कही गई गलत समय पर कह दिया गया तो हमेशा नुकसानदायक होता है संसार का नियम है सामान्य व्यवहार में भी देखिए आप सही बात कह रहे हैं लेकिन गलत समय में कह दिया तो उल्टा पड़ेगा आपको नुकसान और गलत व्यक्ति के सामने क्या है वो भी आपकी हानिकारक हो जाए हम लोग तो भुगत भोगी है ना ऐसे थोड़ी सफेद दाढ़ी हो रहे हैं। अनुभव वो हो गए इन चीजों के कई बातें हम लोग बोल लेते भावादेश में विश्वास करके लेकिन वो नुकसान कर हैं। आप बोल रहे हैं सही किसके सामने कह रहे या सोचेंगे नहीं फस जाएंगे बार ऐसे ही और जो बोलना है मीठा बोल, बाहर से कड़वा नहीं बोलना है अंदर से कड़वा रखो भले बाहर से मीठा बोलना दुनिया बड़ा विचित्र आप अंदर जैसा बाहर वैसे हो जाएंगे जीने नहीं देंगे आप जी महात्माओं महात्मा को देखे बड़े बड़े मंत्रो अंदर से कितना जलन रहता है कड़वाहट रहता है सब रहता है बाहर इतना मीठा है मीठा <laughs> <laughs> मुस्कुराते नहीं।, नहीं ये सब सिनेमा एक्टर होना चाहिए तो कोई पता नहीं मैं <laughs> तो साधु कभी ऐसे बैठ के समझ में नहीं आता है। सीखना पड़ता है इनों से जीना की कला है इनके पास छल थपट बेमानी कर तो हम समझ में ये आए विश्वरूपोभ्यो जमृता संभुआ समेन्द्रो मेदया स्प्रणो तो जिह में मधुमत्तमा ये इन लोग सिद्ध कर तो हम लोगों के पास नहीं है ये दिक्कत होती जीवा में मधुमत्तमा के सिद्ध कर इतनी मीठी मीठी बोलते हैं आगे पहचान नहीं पाएंगे क्या है ये मुख में बगल में छुरी है, सिर्फ करते कहावत जो उपाधि बनता है आप देखने रेख अनुमान सही करने में लग रहे हैं गलत हेतु का प्रयोग इधर बोल रहा धूम पर्वत पे धूम सिद्ध करना गलत नहीं है धुआं है ही सिद्ध कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें ए, ये तो क्या दिया आपने वो गलत दे दिया और उसके लिए हैं, हम क्या करेंगे उसमें तो साथ तो ही सात दिखाएंगे पहले का चित्र आर्दन संयोग पाने आर्द्र ईंधन संयोग आर्द्र मन गीला गीली लकड़ी का संयोग है तभी धुआं होगा सुखी लकड़ी में धुआं होती नहीं गीली लकड़ी का संयोग सहयोग उपाधि कैसे हो जाएगा कहते हैं यत्र अजय साध्य का व्यापक तो बन रहा है। गीली लकड़ी का जरूर हो गया साध्य धुआ इन लक्षण को कटाओ ऐ ऐसे बोलने व्याप्त बोलने से लक्षण क्या था साध्य समुद्रता वह प्रतियोगित ना साध्यो धुमा साध्याधिकरण महान साधि महानी चतरे गोष्ठ है प्रतिण होगा घटपटादी आरम सहयोग न्यालया अतव साधकी व्यापकता आरम सहयोग साध्यो धोमा तद अधिकरण मानसादी भावा, भावा तस्य प्रतियोगी विद्यते घटावादी तरह में इसी प्रकार साधन का अव्यापकों ने लिया तभी एकत्री तहसी कहा अयो बोल के घटाइए साध्यो निष्ठ चिंता प्रतियोगी साध्यो नहीं साधन वन साधन वन अत्यंता प्रतियोगी क्या लक्षण है साधन कौन है वन्नी वन अधिकरण अयोगोलकम साधन कौन है अयोगोलक अभाव लेना आरन सहयोग का अभाव प्रतिवित्व कहा साधन का अव्यापक भी आ गया साधन भाव प्रतिवितम इतर से कटा है साधन वन तत्रस्ता में, का है नहीं साधन का व्यापकता घट गया इस प्रकार से एवं साधी की व्यापक होते हुए साधन का व्यापक अपने योग में आ जाने से आरण सहयोग को उपाधि कहा जाएगा और एकदश उपाय से विशिष्ट हो गया आपके हेतु सौपाधिकम व्यापक का सिद्धांत इसलिए उपाधि वाला हो गया वन्नी उपाधि वन्नी में कैसे बैठेगा लेकिन उपाधि से विशिष्ट वन्नी हो गया ना उपाधि से विशिष्ट वन्नी का वन जैसा आपने कह दिया वन्नी विशिष्ट पर्वत तो क्या कहोगे वन्नी उस पर्वत में संयोग समझ से है तभी तो वन्नी से विशिष्ट हुआ नहीं गगन अरविंद आप रहे गगनीत अरविंद में नहीं असंभवाद तो संबंध नहीं हो सकता इसे कहीं भी कोई भी विशिष्टता जाती है तो वैशिष्ट कि बताना पड़ेगा केन संबंध है न सब बताने पड़ेंगे और ये जरूरी है यहां जानना हमने कार्य उपाधि से विशिष्ट है आरस उपाधि में साल लक्षण तो घट गया लक्षण घटने से आरण से उपाधि मालूम हो गया इस आरण उपाधि से वंदी विशिष्ट हो गया यह कैसे हुआ समान से बैठ गया वन्नी के में बैठना चाहिए ना जैसे भी बिठाएगी नहीं बिठाए, बिठाए को बिठाओ वन्नी में तभी तो वन्नी सोपाधिक होगा, गया तो युक्त हो जाएगा किस समझ से बैठेगा पुस्तक में लिखा नहीं तो जानेंगे कैसे दिमाग से बनी तो स्व व्यविचारित्व संबंध है न उपाधि से विशिष्ट हो जाता है तो हमेशा स्विचरित्व संबंध से स्व से उपाधि लिए उपाधि खुद क्या है व्यविचारी है ना व्यविचरितत्व संबंध से उपाधि क्या है हित तुम्हें जाके बैठ स्विचरित संबंध देना उपाधि जो है ऐसे विशिष्ट हेतु जब हो जाता है तब तो उस हेतु को सौपालिक हेतु कहा जाएगा व्याप्य सिद्ध नाम पड़ेगा अब आइए आती में क्यूबलेट जलाना अंतिम बना व्यापक सिद्ध हम निपय दी व्यापक सिद्ध का निर्पण कर रहे सौपालिक सोपालिका कोई उपाधि उपाधि क्या है उपाधि अर्थात को निकाल तो लक्षण क्या बचेगा साधन साधना व्यापक इतनी ही कोई भी आप उपाधि बनाओगे शब्दों कर्कत्वाद यहाँ उपाधिया जाएगा साधे तू शब्द अनित्य कर्कत्वात ऐसा ही है शब्द होता है रूपी क्रिया से पैदा हुआ है वो उच्चारण रूपी क्रिया से पैदा होने से उपाधि है। है। दे दे दे। तो हो गड़बड़े उपाधि क्या दोगे जी सामान्य असमदार सदी सामान असमदारी ग्रहणारत्तम उपाधि सामान्य वत् अस्मदारी हींद्री ग्रहणा भरत्म इतनी लंबी चौड़ी उपाधि बना ली और ये जो उपाधि साधन का व्यापार कैसे साधन कौन है साधन कौन है अनुमान में कृतकत्व अरे शब्दों अनित्य कृतगत्वा है ना वर्तमान अनुमान क्या हो गया शब्दों अनित्य कृतगत्वा इसमें हेतु कौन है साधन कौन है कृतकत्व कार्यत्व तनिष्ठी कौन हो गया घटपट अनुसार सारा का सारा चीज आ जाएगा उसमें रहने वाला अत्यंत में इसकी अत्यंता नहीं पड़ेगी तब तो कभी तो तो तो तो आपको बताएगा इसमें क्या बाबे सामान्य वत्व सदी असमुदायिक ग्रहणार्थम असमुदायिकंद्री ग्रहण के योग्य हम लोगों के बाहिंद्री के द्वारा ग्रहण करने योग्यता और वह सामान्य वाला भी होना चाहिए है ना इसका अभाव कहा मिलेगा में नहीं मिलेगा लोगे पड़, क्या ये से सामान्य सामान्य वाले हैं वो वो बनाओगे होगी वाला तो वाला है वो और असर बाहर निर्ग्रहण के योग्य है भी अभाव कहा मिलेगा उसमें उपाय का अभाव नहीं मिलेगा इसलिए उपाय ढूंढो जब कार्य है आपके बाहेंद्र ग्राह्य नहीं है ना दुणुक जो कारित्र है इसलिए कहा था चांद घटा पूरा संसार संसार करने को भी आ गया अब क्या लेंगे कृतकत्व का वाक्य हो जाएगा सामान्य वत्व सती असुविधा रिपाय घृणा का अभाव मिलेगा उसमें प्रत्येक कौन हो जाएगा एक आशा रत्तम सामान्य सती असुविधा रिपायणा रत्न प्रतियोगित्व आ जाएगा साधन प्रतियोगित्व आ गया ना तो सदैत बन गया इसे क्या कहना चाहिए साधि व्यापक भी कहना साधन कहने से काम चलेगा नहीं क्योंकि देना चाहिए व्यापक नहीं बन पाएगा साधु कौन है आपका अनित ठीक है ना अनितत्व कौन है घटा जी सारी चीज आ जाएंगी दोनों को भी आ जाएगा वहां पर व्यापक मिलेगा क्या भी ले लो, अनित्यत्व इसका भाव किसका अभाव मिलेगा फिर का अभाव मिलेगा भाव नहीं मिलेगा। ने साथी की नहीं, नहीं इसका मिलेगा। बना। वहां पर नित्यत्व का भाव मिलेगा उसका प्रतियोगी कौन होगा नित्यत्व अप्रतियोगी उपाधि तो साथ का भाव का अप्रतियोगी होना चाहिए ये प्रतियोगी हो रहा है अतय जो है वहां लक्षण नहीं जाएगा अति वक्त वृत हो गया जबृति खींच के आ गई ताला लगा था <laughs> ताला लगाए तो मैं बरबर कर रहा था चलो ऐसे तो खराब हो जाते ताले तो कहते कि मैं देखो असमधा पाई निग्रहणा रत्तम पपी उपाधि तदर्थ साध्य व्यापकत्व उक्त इसने साध्य कह दिया साध्य का व्यापक होगा नहीं कि वहां भी इसका भावी भाव ही मिलेगा अभाव मिलेगी नहीं तो अप्रतियोगी नहीं होगा प्रतियोगी हो जाएगा अद व्यापकत्व नहीं बने चलो उतना ही रखो फिर लक्षण साध्य व्यापकत्व उपाधि कावज ही उमान अनित्यत्व साधने कृतत्व उपाधि तक ठीक जो उसको बनाओ हेतु हेतु तो उसको उपाधि बना उदायिक घटेगा व्यापकता शादी अवगत जिसमें आ जाएगा कृतकत्व में ये साथी कौन है अनित्यत्म उसका अधिकरण कौन हो गया दोनों का नित्यत्व उसका हो हो गया कौन हो गया नित्यतम अव्यापको वो कृतकत्व नहीं आएगा कि साधन का व्यापक ही रहेगा अतः वो दोनों हिस्सा आवश्यक हो साधन अव्यापक उपाधित भेद आदा असंभव वारणा व्यापक शरीर अत्यंत पदम आदेयम् व्यापक शरीर अत्यंत पदम आदेयम् कहते हैं उपाधि भेद हम बाहले आपको कई बार बता चुका हूं आपका भेद कहा है आपका भेद अन्य में।, में।, में नहीं होता हमारा भेद आप सब में और आप सबका नहीं है ना इधर से उपाधि उपाधि से भिन्न सभी में रहेगा है ना खुद में तो नहीं रहेगा उपाधि उपाधि का प्रतियोग कौन है उपाधि खुद सब जगह उपाधि भेद नाम जो क्या उपादी उपादी का चीज हो जाएगा सर्वत्र उपाधि बन जाएगा उपाधि खुद उपाधि बन जाएगा सभी जगह सार्वजनिक का अप्रतियोगी बन जाएगा उपाधि भेद साध्य का कोई भी साध्य लो उसका समझ लिया अत्यंत भाव रहे घटपटाध्य भाव उसका अप्रतिकोण हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगी और अप्रत भेद हो जाएगा अन्योन भावन्य भाव हो जाएगा और भेद अत्यंत भाव को भेद नहीं है भेद कहते अन्योन्या भाव का अत्यंत भाव को नहीं इसलिए उपाधि भेद को लेकर के सर्वत्र गड़बड़ हो जाएगा तो क्या करें उसके लिए उपाधि भेद हम असंभव वारणा है असंभव दोष तो हो जाएगा अतएव व्यापकत्व शरीर में भी अत्यंत पदम आदि का शरीर में भी अत्यंत पद देना जरूरी है साधनिष्ठ hmm. साधन, अत्यंत, अत्यंत मूल में जोड़ ही दिया अत्यंत अभाव लगता है जब इन्होंने लिखा पद कर समय अत्यंत शब्द मूल में नहीं था केवल अभाव था दोनों ने जोड़ दिया ना ध्य साम्राज्य अत्यंत अलाव अप्रतित्व तो, साधु निष्ठ अत्यंता दोनों चुके हैं साधन भेदम माया साधन से उत्पादित वारणा अव्यापक शरीर पदम अत्यंत पदम अव, अवश्य देयम् इसी प्रकार से साधन भेद बोलो तो सभी साधन में साधन का वे साधन में नहीं रहेगा इस साधन का अधिकरण में साधन भेद मिल जाएगा उसका प्रतिबित साधन भेद में चला जाएगा अच्छे हर जगह साधन गोपाल बना सकते हैं हर हेतु स्थल में भी साधन भेदिंग बना दो आपूम कहा रहेगा धूम में रहेगा नहीं, नहीं रहेगा क्या करना करन है इसीलिए आप धूम अधिकरण कौन है उस अधिकरण में धूम है वहा अच्छे धूम का भेद वहां नहीं रहेगा तो धूम भेद वाले लोग तो प्रतिकोण हो गया धूम भेद का धूम ही हो जाएगा तो सजित तो में लक्षण चलाएगी नहीं तो सर्विंग उपाधि का लक्षण इसे क्या करना चाहिए वहां भी अत्यंशेद हो साधन निष्ठ अत्यंता भाव कहो वहां पर मैं तो अन्य, अन्य, अन्य भाव ले लूंगा मैंने अत्यन शक्त तो नहीं दोगे तो क्या लोगे हम अन्यो भाव ले लूंगा अन्यो भाव ये जो साधनी साध्य व्यापकता में ये अत्यंत शब्द नहीं है अन्य भाव से वहां उपाधि भेद को तो लेकर दोष आता है इसे अव्यापकत्व में भी अत्यंत शब्द नहीं है अन्य भाव से वहां लूंगा साधन भेद को ले लूंगा वहां ये सर्वत्र असंभव हो जाएगा इसलिए क्या करना पड़ेगा दोनों ही कोटि में अत्य शब्द देना अवश्य जरूरी है स्वयं उपाधि और वाय जो उपाधि तीन प्रकार का होता है केवल साध्य व्यापक वर्तमान दृष्टान्त आपने आर्थिक सहयोग का देखा वो केवल साथी व्यापक और दूसरा है साथी व्यापक, तीसरा है साधनावच्छिन्न सापक आप उपाधि जब ढूंढेंगे उपाधि ऐसा उपाधि होगा जो कि पक्ष का धर्म सा विच्छिन्न होगा अथवा साधन के धर्म सा विच्छिन्न होगा उन्हें छोड़ दो तो उपाधि नहीं बन पाएगा ऐसे भी जो तो विलक्षण उपाधियां होती है दृष्टांत समझ में आएगा देखिए तथा आद्य उपदर्शित आद्य कौन है जो मूल में दिखाया गया था वही ले लेना एवं कृतवर्धर्मचनी का हिंसा कृतभा हिंसा निशित उपाधि ये उसी का ऊपर वाले का ही दृष्टान दूसरा दृष्टांत मूल में तो दिया ही है शादी व्यापक के लिए यह भी केवल शादी व्यापक का ही दृष्टान यत्र यत्र यत्र आदर तषि साध्यपत्ता हिंसा निषेधत्मक हिंसा निंसा सरापनीभूताक्य पशुनाजित इत्यादि विशेषवाक्य बलिस्ता अत हिंसा नादर जनक प्रयोजन अब तो निषि अधिकम अपनी दृष्टव्यम एक और दृष्टान अच्छी तरह से समझे ना क्योंकि मीमांसा मीमा दर्शन जब पढ़ेंगे वक्त का बहुत काम आता है इसे जान बुझ करके इन्होंने केवल शादी व्यापक का एक और दृष्टान्त जो मीमांस होता है क्या है वो प्रत्युर्तनी हिंसा हिंसा न भवती माने अधर्म जनिका इसने कहा अधर्म सिद्धांत क्या कहेगा हिंसा हिंसा न भवती हिंसा बह नहीं है वो इसे अधर्म जन नहीं है धर्म ही जनक होता है वो हिंसा प्रत्यन याग में होने वाली जो हिंसा बलि पकड़ा जो भेंट दे देते हैं पशु काटते हैं किसी जमाने में होता था आजकल तो उल्टा सीधा करते में नहीं कर रहे वैसे कर दे रहे तो देखिए तो हिंसा अधर्मजनिका हिंसा तक पक्ष है अधर्मजनिका साध हिंसा एक कृतवाय हिंसा कृतवाय हिंसा उनके समान यहां पर निशिध तत्व उपाय निशिधत्व को उपाय निशि कैसा है साधि का व्यापार क्यों यत्र यत्र निशिवत्व और समनाधिकरण कौन लेंगे साध्य है आपका अधरवजन दत्तम उसका अधिकरण कौन है लोक वेद लौकिक हिंसा लौकिक हिंसा उसमें क्या है निश्चित तत्व है वह अत्यंत वज्ञालगे आदरवैन को कहा अधिकरण कौन ले लिया आपने लौकी की हिंसा लौकी जो हत्या हो रही है वो हिंसा को ले लिया और उसमें अत्यंत वो किसका लोगे गए विहितत्व तो का अभाव है वहां विहित क्या हिंसा करो इसमें विहितत्व का अभाव है ना मर्डर करना कोई विधान थोड़ी कि आपको मर्डर कर दो विधान किया इसलिए मर्डर में क्या है हिंसा में क्या है विव का अभाव पृथ्वी कौन हो गया विविंद अपृति कौन हो जाएगा निशिध आगे तो साथी के साथ भाव की बात करता करेगा साथ में साम्राज्य मत का अप्रतियोगी निशिध क्योंकि कोई भी हिंसा हो लौकी की जो हिंसा है वह कभी स्मृति से विव का भाव मिल जाएगा प्रतियोगी भी हितत्व हो जाएगा और अब प्रतियोगी निषिद्धत हो गया आ गया और इसी प्रकार साधना भी आ जाएगा ये यंत्र न निषि यथे हिंसा निषिद्धत्व नहीं रहेगा अतः हिंसात्व का अधिकरण कौन है वहां क्या है निष्वत्व रहेगा नहीं रहेगा कहा रहेगा निषिद्धत्व हिंसा के बाय हिंसा में रहेगा? इसे हिंसा में क्या है का अभाव है हमें अभाव लेना है ना साधन निश्चा को तो प्रतियोगी दिखाना है साधन कौन है आपका हिंसात्मा और उसका अधिक कौन लूंगा प्रत्युवर्तन हिंसा पहले लिए तीसरे लौकिक की हिंसा या लेंगे एक ही हिंसा स्रोत हिंसा स्रोत हिंसा भीत हिंसा लो उसमें रहने वाला भाव कौन है का भाव उसका प्रतीक कौन हो जाएगा निश्चित साधन की व्यापकता क्यों नहीं साधन की अव्यापकता आ गया साधना व्यापक साधना व्यापक प्रतिहिंसा या निशिध तत्व का अभावान प्रतिहिंसा में अधिकरण क्यों वह निश्चित भाव रहते वहां निशिधत्व का भाव क्यों है भाई कहते हैं भाई सर्वत्र निषेध कर दिया मिंसा सर्वाणी भूताणी कह दिया कोई भी भूत हो कहीं भी प्रकार में पशुनाए दिया सामान्य वाक्य से जो भी कथित था सर्वत्र हिंसा का उसका उसको पशुनाये इत्यादि विशेष वाक्य से विशेष वाक्य बलवान होने से वह हिंसा को अहिंसा ही माना जाएगा अतः तो हिंसात्म न अगर्म जनक इसलिए अहिंसात्व जो है अगर्व जनकत्व का प्रयोजक नहीं है कौन तो प्रयोजक निषिधत्म एवं तो अधिकमपि अभी द्रष्ट दूसरे का दृष्टान के द्वितीयो यथा दूसरे का दृष्टान द्वितीय कौन है पक्षधरा साधि व्यापकता वायो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्पर्शत वाय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है कि प्रत्यक्ष का आश्रय होने से किसने हेतु बना लिया तब कर केवल प्रत्यक्ष आश्रय होने से कोई चीज का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता उद्भूत रूप होना भी जरूरी है ये प्रत्यक्ष केवल साध रूपारा क्यों कग रूप में वे विचार हो जाए रूप में उद्भुत रूप हो जाए क्या रूप में रूप तो होता नहीं गुण गुना रहेंगे कारत्यक्ष उद्भुत रूपवत्तम यह व्याप्ति बनी नहीं सकती क्या करना पड़ेगा पक्ष धर्मावच्छिन्न कर दो पक्ष में वायु है उसका धर्म कौन है द्रवित तो द्रवित आवच्छिन्न प्रत्यक्ष जहां जहां होना है वहां पर क्या होगा उद्भुत रूपवत्तम रूप में दोष नहीं आएगा रूप में द्रव्यवचिन्न करना पड़ेगा द्रव्यवचिन कहना पड़ेगा तभी उपाय बन सकता है नहीं तो नहीं वही करें कर नहीं सकता क्यों रूपचारा रूप में व्यविचार है रूप में प्रत्यक्ष रूपत्व नाम का चीज नहीं हो सकता किंतु द्रव्य रूपो द्रव्य नहीं द्रवत्व रूपो यह पक्षधर्मा तदवचिन्न बहिप्रत्यक्ष पक्षधर्मावच्चन साध्य का ही व्यापक आपका उपाधि हो सकता है केवल साध्य का व्यापक हो नहीं सकता प्रत्यक्षत्व इसलिए क्या कर दिया आपने द्रव्यक्त क्या है वो पक्षधरम है उपाधि बोलो रूप अब घट जाएगा कोई दिक्कत नहीं द्रव्यक्त या पक्षधर्मा तदवच्छिन्न बहिप्रत्यक्ष पक्षधर्मा अवच्छिन्न साध्यता व्यापक उपाधि आएगा आत्मचारा बहिपद भी देना केवल द्रव्यतावच्छिन्न नहीं करना वायु का ना बहिपदार्थ है इसलिए द्रव्यक्तावच्छिन्न बहिप्रत्यक्ष ऐसे आत्मा क्या है अंत प्रत्यक्ष विषय महत्वपति आत्मनि यत्र नोदूतरोध साधन यत्र व्यापक वहां वो उद्भुत होना को जरूरी है जैसे वायु खुद ही है वायु कैसा है उसमें प्रत्यक्ष होता है और स्पर्श के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है वो यदि साधन वायु उद्भुत रूप भी क्योंकि वायु में उद्भूत रूप होता नहीं उसका प्रत्यक्ष होता है अतः में जो पादी कौन बैठ गया रूप तो उपाधि जो है बैठ गया स्व विचर तत्व तो संबंधे ना उसको भी बिठाना है तृतीय तो यह था तीसरा ध्वंस विनाशी जन्यता भावत ही या है। ध्वंस कैसा है होता है क्या ध्वंस अविनाशी है एक बार की घटक हो जाए और घटक फिर ध्वंस करो कर सकते हैं कोई जरूरी है न्याय को अभाव में घटेगा नहीं <laughs> यही तो है ना गड़बड़ी वेदांत किस अलग है वेदांत क्यों पर दोष दे सकता है न्याय में प्रश्न नहीं उठेगा न्याय के नही नियम है कि जरूरी उल्टा नहीं है ये गर्वत्र अनित्यत्तम कोई जरूरी नहीं है ये तरह अनित्यत्तम सर्व कृतम जरूर है नियत व्याप्ति नहीं है यहाँ नियत तो, तो ये तर धुमा कर मानते हो क्या तो ये अन्यत्म कर आपको मिलेगा लेकिन कृतम कोई जरूर नहीं होगा ध्वंस में गड़बड़ा जाएगा इसलिए सिद्धांत इनके अपने सिद्धांत के साथ सोचना है ध्वंसो विनाशी जन आप किसी ने कह दिया क्योंकि जन्म वो मैंने कृतगंध इसे अमित होना चाहिए ऐसी बात नहीं है भाई भावत्व उपाय भावत्व उपाय केवल साथी व्यापक नहीं बन सकता केवल साथी व्यापक नहीं बन सकता ये इतने विनाश उत्तम दर्द भावतम ऐसा सीधे सीधे व्यापक तो नहीं बनता केवल क्यों साधि व्यापक क्या है पिनाशी है नहीं इसलिए एक भावत्व केवल साधि व्यापकता आप घटा नहीं सकते हैं प्राग रूपी अधिकरण में अत्यंत प्रतियोगी हो जाएगा अब प्रतियोगी नहीं हो पाएगा उपाधि किंतु तो क्या करना जन्य रूप साधन है ना तदवचिन्न कर दो विनाशित विनाशित साध्य है उसको साधन का धर्म का अवचिन्न कर साधन क्या आपका जन्य उसका धर्म कौन होगा जन्यत्म है ना जन्य जो धर्म है उससे अवच्छिन्न कर दो साध्य रूपी विनाशित्व जन्यता भाव प्रागभव में नहीं जाएगा कि प्रागव जन्य अनाज है वो जन्य होता तो विनाशी अनादिविनाश हो है वो जन्य होता तो होगा काल का से प्रागभाव होगा जन्नी का है प्रागभाव होता पैदा नहीं होता कभी नष्ट जरूर होता तो है उत्पत्तिर अना इसलिए क्या होता घट प्रागव गांत मृत्यार में घट प्रगभव अनाधिकाल से वह जन्य नहीं है प्रागवाव लेकिन विनाशी इसी उसमें विचार निर्माण करना हमें क्या करना पड़ा जन्य स्थिति विनाशी कम कह दूंगा तो प्रागभव विचार नहीं होगा क्योंकि अजन्न्य होता वह विनाशीय दोनों में ही अंतर है ना अजन्न्य होता हुआ विनाशीय प्रागभाव और जन्य होता अविनाशीय ध्वंश जन्य है अविनाशी दो दोनों ठीक उल्टा दोनों में तो विनाशी ये जन्य होता वह अविनाशी अत्य होता हो विनाशी कौन होगा इन दोनों से अलग न प्राग ना भाव न प्रभाव इन दोनों जितने भी भाव पदार्थ कर सारे के सारा नित्य से भिन्न जितने भी अनित्य है वो सब भाव पदार्थ कैसे है जन्यत्व सती विनाशित्व सभी जगहों में अतएव साथी को क्या कर दिया जन्य सती विनाशित कर दिया उसकी व्यापक तो भाव में आ जाए वही यत्र यत्र वो यत्र यत्र ये लो जन्य सती विनाशित्र भावत्व उपाधि इसी प्रकार आगे जाइए यत्र यनाशित तावत्म न कवल साध्यप अव्यापक विरात क्या करना पड़ेगा जन्मित रूप साधनाविन्न विनाशक्त यहां साधना साध्यव्यापक साधना, साधि, साधना साधि का व्यापकता आ आजाग भाव और यहां भावा भाव तेन व्याप्ता सिद्धत्ता भावाभावत्व ना व्यापक सित्व कोई जहां जाए चंदित्व तो वहां पर भावत्व तो जरूरी है क्या नहीं है कि तो है प्राग भाव में चंदित्व ना प्रभाव क्या हुआ प्रागव नहीं सॉरी प्रधान था भाव चन्नी था लेकिन उसमें भावत्व तो नहीं है साधन का अव्यापक जाए इस तरह से तो एवं च एक और दुष्ट लेंगे स श्यामो मित्रात नेत्र साग पाक जन उपाधि ही श्याम केवल साधी आठवा पुत्र कोई स से अष्टम पुत्र लेंगे पहले सात पैदा हुए वो सब काले थे आठवा गोरा पैदा हो गया तो अनुमान करने वाला कहते आठवा भी काला ही होगा जब पहले सब काले पैदा हुए तो ये भी काला होगा सब मनाष्ट पुत्र श्याम क्यों मित्रा का तो है ना मित्रा ने सब काले प्रोडक्शन दिया है आठवा भी काला प्रोडक्शन दिया मित्रा का नहीं इतने का तो नहीं तो भाई नहीं भाई जो शाक पाक ज्यादा खा लिया उसका चेहरा कच्चे काला होता है जो दूध दूध खूब मलाई छके गोरा गोरा पैदा होता ऐसे है ऐसे सामान्य व्यवहार है लोक हमें और आयुर्वेद में जितना आयरन ज्यादा खाएंगे ना माता जो गर्मी अवस्था में आयरन जितने लोहांश जिसमें ज्यादा हो जैसे पालक वगैरह साग जो होते हैं ज्यादा हो उसको ज्यादा खाएंगे तो बच्चे का चेहरा अपने आप काला पाना चमड़े में काला आयरन ज्यादा है तो काला हो जिसमें जिस माता आयरन कम खाती है अन्य चीज ज्यादा खा लेती है प्रोटीन्स विटामिन वगैरह तो बच्चा गोरा गोरा हो जाएगा सामान्य बात ऐसे कुछ जरूरी नहीं है अब जो विदेश में पैदा हो रहा है जो कहा प्रदेश भी असर होता है जिस देश में हवा, हवा पानी सब असर करता है सामान्य तो बात शाक पाकजन तो उपाधि स्यामत से नील घटे भी सबका जब इतने देर स्यामत तो क्या आपका शाक पाक जन तुम तो घटेगा क्या नील घट भी क्या श्याम रंग है तो है क्या? इसे केवल साध्य का व्यापक नहीं होगा विशेषण देना पड़ेगा क्या विशेषण देंगे? किंतु साधना मित्र तो का तो यत्र यत्र मित्रा त्याम विशिष्ट जो श्याम जहां जहां है वहां वहां पर आप लोग शाकपाक जन तो सात तो नहीं रहेगा तो अष्टमे पुत्रे नीलघट सत्मगत साध्याक विरें तो नहीं था इत्यादि साधन अव्यापक दृष्ट्य मिल जाएगी इस प्रकार से और भी दृष्टानों को समझ लेना चाहिए